पुनः भगवती श्रुतने कहा हरे हे ओम बम आन एडा भर्बे दाते सुसत्यब्स्वानाराह सवेता देव आप बहु प्रशंसित हैं आप कल्याणकारी हैं आप अन्नदाता हैं आप हमारे यहां यज्ञ स्थान में पधारने की कृपा कीजिए आप युवा हैं आप जगत के पालनहार हैं आप हम सभी को अपनी बुद्धि से तृप्त करने की कृपा करें हे इंद्रदेव आप शत्रु नासी हैं सूर्य जैसे अंधेरे का नाश करते हैं वैसे ही आप वृत्त प्रकार नाश करते हैं हे इंद्रदेव आप कुछ आपके ही बस में हैं हे सूर्या आप तारक हैं आप संसार के लिए दर्शनीय हैं आप ज्योति के आविष्कारक हैं आप अपने प्रकाश से सबको प्रकाशित करने वाले हैं सूर्य की दिव्यता व्यापक है सूर्यदेव की महिमा व्यापक है सूर्य संसार के मध्य विराजमान रहते हैं सूर्य विशाल निर्माण और संहार करने वाले हैं जब सूर्य अलग करके अपने हर एक किरणों को साधते हैं तब रात्रि संसार को अंधकार से घेर लेती है सूर्य मित्र देव और वरुण देव के साथ मनुष्यों को सब ओर से देखते हैं सूर्य रूपवान हैं स्वर्ग लोक उनके उस रूप को धारण करता है दूसरा कृष्ण और हरित रूप से है उसे आकाश धारण करता है हे सूर्या आप बड़े ही महान हैं हे आदित्य आप बड़े ही महान हैं महान होने के कारण ही आप कि महिमा लोक गाते हैं वास्तव में आप सभी देवों में महान हैं हे सूर्य आप प्रख्यात हैं आप महान हैं आप सभी देवों में महान हैं आप अनु सारनाशक हैं आप प्रोहित हैं आप प्रकाशक हैं आप ज्योति के भंडार हैं सूर्य से उत्पन्न होकर उनके संरक्षण में उनकी किरणें संसार के वैभव को भोगती हैं वैसे ही हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए ओज और धन को धारण करें हे यजमानो आज सूर्य की किरणों उदित होकर हमें पापों से बचाए हमें हिंसा से बचाए वे मित्रदेव वरुणदेव अदितदेव समुद्र पृथ्वी और स्वर्ग लोक हम अहिंसक यजमानों की इच्छा पूरी करने की कृपा करें काले अंधकार से भरे हुए भूमिस पथ पर सुवर्ण के रथ पर सवार होकर लोगों को देखते हुए जाते हैं सविता देव मनुष्य को निमेश करते हुए जाते हैं यजमान अपने कल्याण के लिए उषाकाल में वायु का पुखादेव को आमंत्रित करते हैं यजमान इन देवों के लिए उसके आसन भेंट करते हैं ये देव ठाटबाट से राजा की तरह पधारते हैं हम इंद्रदेव वायुदेव बृहस्पतिदेव मित्रदेव अग्निपुखादेव भगदेव आदित्य गण और मरुद गण का आवाहन करते हैं वरुण देव और मित्रदेव संसार के मित्र हैं वे अपनी पूरी क्षमता से अपने सभी रक्षा साधनों से हमारे रक्षा करने की कृपा करें यह देव हमें श्रेष्ठ धनों से संपन्न बनाने की कृपा करें हे इंद्रदेव हे विष्णु आप पधारिए आप सजाते वंदों के बीच अदष्टित होइए मरुद गण और असने देव भी अदष्टित होने की कृपा करें सभी देव सर्व दृष्टा हैं सभी देव मधुर सोम रस को पीने की कृपा करें सभी देव हमें धारण करने की कृपा करें हे अग्नि हे इंद्र हे वरुण मित्र विष्णु आप हमें सुख सामर्थ्य प्रदान कीजिए अश्विनी कुमार रुद्र गण पोखा भग सरस्वती आदि देवता हमारे यज्ञ की रक्षा करें यज्ञ में पधारने की कृपा करें हम इंद्र देव का आवाहन करते हैं हम अग्नि का आवाहन करते हैं हम मित्र देव का आवाहन करते हैं हम वरुण देव का आवाहन करते हैं हम आदित्य देव का आवाहन करते हैं हम पृथ्वी लोक का आवाहन करते हैं हम स्वर्ग लोक का आवाहन करते हैं हम मरुद गण का आवाहन करते हैं हम प्रवत का आवाहन करते हैं हम जल का आवाहन करते हैं विष्णु का आवाहन करते हैं पूखा का आवाहन करते हैं बृहस्पति का आवाहन करते हैं सविता का आवाहन करते हैं भग का आवाहन करते हैं हम सभी देवों से रक्षा साधनों सहित पधारने का अनुरोध करते हैं हे जमाना हे तो मेहबरसाने वाले वत्र असुर का नाश करने वाले सत्रों को रुलाने वाले पर्वतवासी इंद्रदेव हमारा भरण पोषण करें हमारे रक्षा करने की कृपा करें इंद्रदेव सर्वश्रेष्ठ हैं इंद्रदेव की हम स्तुति करते हैं इंद्रदेव की हम उपासना करते हैं इंद्रदेव हमारे रक्षा करने की कृपा करें हे देवगण आप हमारा कल्याण कीजिए आप हमारे यज्ञ की रक्षा कीजिए आप हमारे निकट पधारिए हम डरे हुए यजमानों के हृदय में प्रेम भाव भरिए आप बुरे कामों से हमारी रक्षा कीजिए आप बुरे लोगों से हमारी रक्षा कीजिए आज हमारे इस यज्ञ में मरुदगण सबकी रक्षा के लिए पधारने की कृपा करें अग्नि हमारी रक्षा करने के लिए पधारने की कृपा करें विश्व हमारे रक्षा के लिए पधारने की कृपा करें संविधाओं से इन्द्रदेव की वड़ोत्तरी होवै सभी देव हमें बल प्रदान करने की कृपा करें हमें धन प्रदान करने की कृपा करें ऐश्वर्य वैभव प्रदान करने की कृपा करें सभी देव हमारे स्तुतियां सुनने की कृपा करें जो देव अंतरिक्ष लोक में हैं जो देव स्वर्ग लोक में हैं वे देव भी हमारी स्तुतियां सुनने की कृपा करें अग्नि मुख वाले देव हमारे देह हुई हवि को स्वीकार करने की कृपा करें यज्ञ में हमने कुश के आसन उनके लिए बिछाए हैं वे कृपया उस आसन पर विराजें हे सविता देव आप देवताओं में प्रथम हैं आप यज्ञ करने वालों को अमृत प्रदान करते हैं यज्ञ करने वालों को उत्तम सौभाग्य प्रदान करते हैं सविता देव फिर अपनी किरणों का विस्तार करते हैं मनुष्यों के जीवन के लिए वे यत्न करते हैं हे पुरोहित आप वैभवशाली हैं आप कवि हैं आप रथवान हैं हम श्रेष्ठ बुद्धि से आपकी उपासना करते हैं आप श्रेष्ठ बुद्धि से यज्ञ करने की कृपा करें आप वायु वायु की श्रेष्ठ बुद्धि से उपासना कीजिए हे इंद्रदेव हे वायु आपके इन पुत्रों ने आपके लिए सोम रस निचोड़ कर तैयार किया आप सोम रस को ग्रहण करने के लिए पधारिए इंद्रदेव और वायुदेव हमें शांति प्रदान करने की कृपा करें मित्रदेव और वरुणदेव पवित्रतादाई हैं मित्रदेव और वरुणदेव दक्ष हैं देव और वरुणदेव पाप धोते हैं हम घी से सींची हुई साधी हुई बुद्धि से उनकी आराधना करते हैं हे अश्विनी कुमार आप युवा हैं आप सुंदर हैं आप आइए पुष्प वाले आसन पर विराजिए आप रुद्र जैसे वृत्ति वाले हैं आप आइए हमने आपके लिए प्रयत्न पूर्वक सोम रस तैयार किया है आप उसे ग्रहण करने की कृपा करें अगरगाण ने श्रेष्ठ अक्षर वाले मंत्रों से यजमान देवों की उपासना करते हैं पत्थरों से कूट-कूट कर सोम रस निचोड़ा जाता है विद्वान इस सोम रस का सेवन करते हैं हे अग्नि यजमानों ने बैश्वानर के बिना और किसी को अग्रही नहीं जाना यजमानों ने आपको अमर जाना मनुष्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में जीत पाने के लिए बैश्वानर की वड़ोत्री की हे इंद्रदेव हे अग्नि हे उग्र आप उग्र हैं आप विघ्न नाशक हैं हम आप दोनों देवों का आवाहन करते हैं आप इस तरह की स्थितियों में हमें सुख प्रदान करने की कृपा करें पुनः भगवती स्ృతి कहती हम हरे हे ओम मम उपासमे गायत नरह पवमान इन्दवे अभिदेवा इ यक्षते अर्थात के यजमानों देवताओं द्वारा चाहे गए सोम रस को तैयार कीजिए सोम रस पवित्र है आप उसके लिए और स्तुतियां गाए भगवती स्तुति कहती है कि हारी हरे ओम एत्वाहि हत्यै मघवन्न वर्धन्य सांवरे हरिभौ येगाविष्टौ एत्वानो नमनो मदंति प्राह विवेन्द्र सोमगम मा सगणो मारुद्विहि अर्थात हे इन्द्रदेव आप धनवान हैं आप हरे रंग के घोड़े वाले हैं मृदगण मेधावी हैं मारुदगण ने अही शंबर आदि सत्रों के नाश के लिए आपको प्रेरित किया गायों को छुड़ाने पर उन्होंने आपकी स्तुतियां गाई वे मारुदगण सदैव आपका अनुमोदन करते हैं आप विप्र हैं आप पधारिए है, आप मरुद गण के साथ सोम रस को पीने की कृपा करें पुनः भगवती श्रुति कहती हैं हरे हे ओंम जानिष्ठा उग्राह सहसेतुराय मंद्र ओजिष्ठो बाहूला भीमनाह अवर्धन इंद्रम् मारो तस्य दत्र माता यद वीरं दध ननिष्ठा अर्थात हे इंद्रदेव आप लोगों द्वारा चाहे गए हैं आप उग्र हैं आप साहसी हैं आप बुद्धिमान हैं आप विज्ञमान हैं आप ओजवान हैं आप बहुत अभिमानी हैं हे इंद्रदेव देव माता अजित ने आपको गर्ब में धारन किया, मर्द गणों ने निष्ठा पूरबक आपकी स्थतुति करी।